मुक्ति और उसके उपाय विषय सुख और ब्रह्मानंद सभी मानव सुख के लिए सदा लालायित रहते हैं वे जो कुछ करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य सुख प्राप्ति ही होता है किंतु दुख का विषय तो यह है कि कुछ तत्वज्ञ व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि वास्तविक सुख कहाँ और कैसा है सांसारिक सुख में आसक्त छुद्र व्यक्ति अज्ञान के कारण धन पुत्र आदि अनित्य सांसारिक वस्तुओं को ही सच्चे सुख के कारण और उपाय मानकर शांति शून्य हृदय से सारे जीवन उनकी सेवा करते रहते हैं किंतु तत्वज्ञ पुरुष उन सारी क्षण वस्तुओं को अत्यंत दुखपूर्ण और अशांति कर जानकर उनमें से किसी की कामना नहीं करते दुखिनोग संसर तु काम पुत्राद्यपेक्षया परमानंदपूर्ण संसारा कि मिक्षया पंचदशी अज्ञानी दुखी लोग अनित्य स्त्री पुत्रादि की कामना से संसार में निमग्न होवे पर परमानंद से पूर्ण में मैं किसकी इच्छा से संसार में आसक्त हूँ यही नहीं संसारी लोग भ्रांति के कारण जिसे अत्यंत रसहीन और कठोर जीवन समझते हैं उस साधक जीवन को ही ये तत्वज्ञ पुरुष शांतिप्रद और परमानंद से पूर्ण जानकर प्राण पर प्रयत्न के द्वारा ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृत भूता निशा निशा पश्य तो मुन गीता सभी अज्ञानियों के लिए पर ब्रह्म विषयक निष्ठा रात्रि के समान होती है अर्थात उस विषय में वे कुछ नहीं जानते लेकिन संयमी व्यक्तियों की बुद्धि केवल उसी ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठा में जागृत रहती है और जिस विषय सुख में प्राणियों की बुद्धि लिप्त रहती है तत्वज्ञानियों के लिए वह रात्रि तुल्य होती है अर्थात मुनि उस ओर दृष्टिपात नहीं करते the world o' clocks him in her busy search up objects more illustrious illustrious in her view and occupied as immensely as she thou more sublimely he ओ क्लॉक्स दी वर्ल्ड शी स्कॉम्स प्रीजर्स फॉर सी नोर देन नॉट ही सिक्स नॉट हर्स फॉर ही हैज प्रूड देन वेन विषय सुख के विषय में दैत्यनंदन प्रहलाद ने कहा है किमें तैरात्म न सुष्टै सह देहे न न स्वर अनथेरर्थ संकाश नित्यानंद महोदेह इस समस्त राज संपत्ति और नस्वर देह का जो वस्तुतः अनर्थ के कारण होते हैं होते हुए भी उपयोगी प्रतीत होते हैं नित्यानंद के सागर स्वरूप आत्मा से क्या प्रयोजन उन्होंने आगे और कहा येथुनादिगृह मेधि सुखम हितुक्षम कंडू कंडूयन करोरीव दुख दुखम तृप्यंति नेह दुख कंडूति कंडू वन कनसीज विषहेत धीर दाद आदि चर्म रोग से खुजाने से पहले तो सुख मिलता है किंतु परिणाम में दुख होता है उसी प्रकार बृहस्थों को जो तुक्ष मैथुन सुख प्राप्त होता है वह भी दुख का ही कारण होता है कामुक व्यक्ति भोग से तृप्त नहीं होते बल्कि बहुत दुख पाते हैं लेकिन धीर व्यक्ति खाज की तरह उसे जानकर इसे सहन कर लेते हैं सनत कुमार ने नारद को उपदेश देते हुए कहा था सुखम वैसेम शोक सहस्त्रेणाम दुखमेब मापेस्ति अष्टावक्र ऋषि ने जनक से कहा था आयासा सकलो दुखी जानाति नैन जाति प्राप्नोति अनैनोपदेश सहस्त्र दुखों से आवृत होने के कारण वैश्विक सुख दुःख ही माना जाता है ये सारी विवेचना कर मैंने पहले ही कहा है कि अल्प या क्षुद्र वस्तु में सुख नहीं है रामचंद्र ने कहा था विषयासी विषा परिवर्ज परिवर्जर चेतसाम अप्रौात्म विवेकानाम आयु राजा कारणम विषय रूपी काल सर्प के संघ के द्वारा आत्म विवेक विहीन व्यक्तियों की आयु केवल श्रम का कारण होती है ये इयस्मिन स्थितोधारा संसारी परिपेलवा श्री मुनै परिमोहाय सा न सर इस संसार में अति सुंदर महती श्री अर्थात ऐश्वर्य मुनि के मोह का ही कारण होती है वह कभी सुख प्रदान नहीं करती बेकन ने कहा था आई कैन नॉट कॉल रिचेज बेटर देन देगेजेज ऑफ वर्चू पंचदशिका ने लिखा है अर्थानामर्जने क्लेशस तथा परिरक्षणे नासे दुखम ये दुखम धिगर्थात क्लेश का क्लेशकारी स्पष्ट ही दिखाई देता है कि धन के अर्जन में अनेक क्लेश होते हैं उनकी रक्षा में क्लेश अर्थ के नाश में महान शोक होता है और व्यय हो जाने पर भी दुख होता है अतः जिसके अर्जन व्यय और रक्षण तीनों में दुख है शांति नहीं उस क्लेशकारी अर्थ को धिक्कार है संतान से भी सुख की आशा नहीं है यह यहाँ शास्त्रकारों ने यो कही है। चिरम् लब्धोपि कहनय प्लेशे चिरा लबिगपच बाधते जात गृहरोगा कुकुम से मूर्खता उपनीतेमुद्वाहश्च पंडित पुनश्च परदारादि दारिद्रम चुटुंबिन पित्रो दुःख से न्यंत धनी चैन म्रियते तदा पंचदशी संतान के अभाव में माता पिता को चिरकाल तक दुख होता है प्राप्त होने पर भी गर्भपात या प्रसव वेदना होती है जन्मे बालक का बाल्यकाल में ग्रह रोग आदि के कारण कुमार होने पर मूर्खता या मूर्खता उपनयन के बाद विद्यान न हो पाना विद्वान हो तो विवाह न करे परदार गमन दरिद्रता बहुत बड़ा परिवार और भरण पोषण की कठिनाई और धनी होने पर अकाल मृत्यु आदि नाना कारणों से पिता माता के दुख का कोई अंत नहीं है वासना की पूर्ति के प्रयत्न से सभी दुखी हैं पर कोई यह नहीं जानता इस उपदेश से ही जो निवृत्ति लाभ करता है वही धन्य है भगवान सनत कुमार ने महर्षि समूह के उपदेश दिया है नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम राग जैसा कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं नारद ऋषि का युधिष्ठिर को कथन शोक मोह भय क्रोध राग कल श्रमादय यमूला सूर्न जहियात स्पृहाम प्राणार्थ योग धन एवं प्राण की स्पृहा मानवों के शोक मोह भय क्रोध अनुराग दीनता एवं श्रमादि के मूल हैं विद्वान व्यक्ति इन दो की स्पृहा परित्याग करें सच्चे ज्ञान तृप्त साधक के आनंद उपभोग के विषय में अष्टावक्र ने कहा है आत्म विश्रातृप निराशेन गता अंतरदनुभूयत तत्कते सुप्त न सुसुप्त चप्ने सही तो न जागरे न जागरती धीरत तृप्त पदे पदे जो सदा परमात्मा में विश्रांति से तृप्त है जिसे कोई आशा या भोग वासना नहीं है जो किसी विषय के लिए कष्ट या आरती का अनुभव नहीं करते वे अंतकरण में जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह किसके समक्ष कैसे कह सकते हैं ऐसे महापुरुष सुप्त होते हुए भी सुप्त नहीं होते स्वपनावस्था में भी सोते नहीं जागते हुए भी नहीं जागते ऐसे धीर पुरुष पद पद पर परितृप्त रहते हैं शंकराचार्य ने अपने गीतासार नामक ग्रंथ में लिखा है न ही परम फलम अर्थात तृप्ति की अपेक्षा अधिक कोई फल नहीं होता श्रीकृष्ण ने उधव से कहा था निरपेक्षस्य सर्वतः से मैं सुखम यद सत्म अकिंचन से दान्तस्य शांत से समचेत मया संतुष्ट मनुष्य सर्वा सुख मया दिशा हे सौम्य जिसने निरपेक्ष होकर मुझे आत्मसमर्पण किया है ऐसे मेरे निरत व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वह विशेलों को कहाँ प्राप्त हो सकता है नारद का युधिष्ठिर को कथन संतुष्टस्य निरीहस्य संतुष्ट से निह स्वात्मा से युखम कुतस्थ कामलोभे हया धावतयाधिश संतुष्ट चित्त चेष्टाहीन एवं आत्मा के संभोग में रत व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वह अभीष्ट लोभ से धन कमाने के लिए इधर उधर भागने वाले को कैसे मिल सकता है इट इज ए प्लीजर टू स्टैंड अपॉन द सोल And to see ships tossed upon the sea, a pleasure to stand in the window of a castle, and to see a battle and the adventures there are below. But no pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of the truth. he shall not to the commanded and where the air is always clear and serene and to see the iris and wandering and mists and tempests in the wall below consolation from जो शांत टिजांत समचित्त है तथा मुझ में ही संतुष्ट है उनके लिए सब दिशाएं सुखमय होती है महाराज रामकृष्ण को सांसारिक सुखों की कमी नहीं थी किंतु परमार्थ रस का आस्वादन पाने के बाद स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था जो व्यक्ति परमानंदमयी को जानता है वही संसार में परमानंद प्राप्त करता है भगवान वशिष्ठ ने रामचंद्र को कहा था पूर्णे मनुष्य संपूर्णम जगत सर्व सुधार सह उपानदूढ़ाद यथा चरमावृत व भू हो उस पूर्ण परमात्मा से मन के पूर्ण होने पर सारा सं जगत उस सुधार से परिपूर्ण हो जाता है पादुका से आवृत्त चरण वाले व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी चरम से आवृत जैसी महर्षि ने मर्सी याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा था इधम सत्यम सर्व सर्वेशा भूताना मध्वस्थ सत्यस्य से भूतानि मधु बृहदारण्यक उपनिषद यह सत्य स्वरूप परमेश्वर समस्त प्राणियों का मधु स्वरूप है सभी प्राणी भी उस सत्य के निकट मधु के रूप में प्रकाशित है